श्वास चुकाने वाली किराया खत्म मकान खाली जब तक किराया तब तक मकान श्वास खत्म मकान खाली तो क्या करें कर रहे तो इसी मकान में लेकिन जनराजेश मोहमत करना क्योंकि करना पड़ेगी ये थाली जमाने भर से आ आ आ आने वो भवन समेत तुरंत तुरंत, तुरंत हो रहे सब काम हम लोग भी तुरंत तुरंत तुरं, तुरं, तुरं। इस प्रसंग को वैध्य का औषधि चाहिए कौन सी औषधि संजीवनी बूटी और ये संजीवनी बूटी क्या है रघुपति भगती संजीवन कहा मिलेगी पर्वत और पर्वत कौन से क्या है पर्वत पावन पर्वत वेद पुराण ये भक्ति की संजीवनी भूखी वेद पुराणों के पर्वतों में मिले और किस तरह उत्तराखंड अर्थात वेदों का जो उत्तर भाग है पूर्व भाग कर्म का मध्य भाग उपासना का और वेदांत बोलते तो वेद के के तो ज्या, हाँ जल जब जो नहाई, तब रहे राम भगत छाई हनुमान जी गए कथा से आप परिचित मैं विस्तार नहीं करके केवल दो बातें कहे रावण काल ने पास गया रास्ता रोको काल ने बोला मैं तो काल चक्र हूं मेरा काम ही काल नेम का आजकल नाम बदल गया पहले बोलते थे काल नेम आजकल कहते समय का चक्कर नेम चक्र काल चक्र किसका रास्ता रोकना है रावण ने कहा हनुमान जी का, काल ने बोला ये नाम सुना हुआ लगता है ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी राउंड में नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगे काल ने उसका रास्ता तुम क्यों नहीं रोक सकते हो काल ने कहा नाराज मत हो ना बंदर ने जब लंका जलाई तब कहीं आप बाहर गए थे तो वही थे नहीं हमारे सामने लंका जलाई बोले आप रास्ता रोक सके देखत तुम ही नगर यही जा रहा ताश पंत को रोक नहीं पा रहा कौन रोक सकता है रावण भरा तुम जाओ काले जा रहे गया बाबा जी बन गया साधु होना कठिन है बनने में क्या कठिन काम सब बड़े बड़े अच्छे किए सर मंदिर बर बाघ बनाया लेकिन उद्देश्य क्या है अच्छे अच्छे कामों का भी क्या गलत उद्देश्य होना चाहिए कथा भी कहने लेकिन काल और सब काम तो कर सके पर कथा बिचारी ने कभी कही होती या सुनी होती या या सुनी संतों की तो तो तो आया लंका से वहां तो सुना से से कथा नहीं पड़ती देश पुराना तो ने अंदाज से कथा कही अंदाज की कथा जैसी होती तो हनुमान जी उतरे वहां उन्हें प्यास लगाए कथा कहे तो जी को लगेगी, थोड़ी। जल जल चाहिए दिया। जी ने कहा इस जल से मेरी नहीं होगी। सरोवर में जाओ। करके आओ तुम्हें दीक्षा देंगे हनुमान जी ने सरोवर में प्र... प्र... प्रवेश किया मकरी ने पाव पकड़ लिया इन... कालचक्र के कारण जब कोई विषय रस के सरोवर में प्रवेश करता है तो वासना की मकर उसका पांव पकड़ लेती है ताकि वह बाहर ना निकल पाए और अगर देखा जाए ये मगर, मगर है ये तो आज भी तो पाव पकड़े पूछो क्यों कथा तो में नहीं गए तो सत्संग में नहीं गए तो क्या बताएं जाते तो मगर पकड़े है पाँव हम तो वहां पहुंच ही जाते मगर मगर और तीन का पांव पकड़ा मगर ने आद्य शंकराचार्य जी का ये बालक शंकर है तो मगर ने पाँव पकड़ा और गजराज का पांव पकड़ा ग्राहन और हनुमान जी का पांव पकड़ा इस मकरी और मानो तीन साधन मिल गए शंकराचार्य ने मां से कहा कि मां सन्यास की आज्ञा दे प्रभु की ओर चलने का संकल्प इस मगर से बचा सकता है गजराज ने भगवान की शरणागति भगवान की शरणागति इस मगर से बचा सकती है और हनुमान जी ने, ने, ने, ने भगवान की कृपा के बल पर, पर पुरुषार्थ का प्रयोग किया मकरी पर ही लाद लाभ प्रहार ने, किया अच्छा मकरी मरी, मरी नहीं ये मगर मरता नहीं है। ना हनुमान जी ने जैसे ही प्रहार किया तो मकरी मरी नहीं रूप बदल गया मानी सोधरी दिव्य इसका मतलब जो मगर उधर लगता तो इधर लगने लगता अभी तो मगर उधर लग रहा क्यों कथा में नहीं बताए जाते तो मगर और जब इसका रूप बदलता है तो कथा में बैठे रहते कोई कहता आ नहीं रहे आ तो जाते मगर कथा में लग गया मगर रूप बदल गया, गया ये वासना पर जब कोई प्रहार करता है संत जब कोई संत पदक प्रहार करता है इस वासना पर तो ये वासना ही उपासना बन जाती है जो विषय में डुबा रही थी भगवान के लक्ष्य में डुबा रही और जो वासना को उपासना बना सके जो वासना को उपासना बना सके विकारों का रूपांतरण कर सके वही काल ने काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता है यह इस कथा का रहस्य। हनुमान जी गए पर्वत देखा औषधि नहीं पहचान सके देखा शैल ना औषधि चीना अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कई बार शास्त्रों में जो बातें लिखी है हमें समझ में नहीं आती और संत कहते सदगुरु कहते इस ग्रंथ में यह है और हम लोग उस किताब में कुछ नहीं हमने तो देख लिया कुछ नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए करना क्या चाहिए जो हनुमान जी ने किया पर्वत को देखा औषधि नहीं पहचान सके तो पर्वत ही उखाड़ कर ले आए शास्त्र में जो मर्म संत सदगुरु ने बताया है न मिले तो शास्त्र को गलत ना कहे वह शास्त्र लेकर ही सदगुरु के पास चले जाना चाहिए यही हनुमान जी का पहाड़ लेकर आना है कि हम तो नहीं पहचान सके आप ही खोजो जा रहे थे लंका भटक गए रास्ता आ गए अयोध्या श्री भरत जी ने बाण चला दिया हनुमान जी नीचे गिरे मूर्छित होकर पर्वत कहाँ गया गीतावली में श्री तुलसीदास जी ने लिखा गिरो कपी राम पवन राख्य गिरी राम राम, राम कहकर गिरे श्री भरत जी ने समझ लिया ये कोई परम भागवत श्री राम भक्त हैं प्रार्थना की हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई भरत जी ने कहा मुझसे गलती हो गई आप राम जी की सेवा में लगे थे और मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया हनुमान जी बोले गलती तो मुझसे हो रही थी अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था आपने, आपने कहा कि सब जगह ऊपर उठकर रहो हनुमान जी लेकिन उस धरती पर तो नीचे आ जाओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से उतर कर नीचे आते हैं किसी ने भरत जी ने कहा मैंने बाण मारा आपकी मूर्छा हुई आंख बंद हो गई हनुमान जी बोले आंख बंद ना होती तो आंख खुलती नहीं बंद हुई तब तो खुली। क्योंकि तो तो मुझे लग रहा था कि पर्वत मैं लेकर जा रहा हूं मैं ना होता तो पर्वत कौन ले जाता लेकिन जब मूर्छित होकर गिरा तो पर्वत तो ऊपर ही था तो हमें लगा कि संभालने वाला तो ऊपर ही है हमारा तो हाथ पर लगा हुआ है बाकी महिमा तो सबसे अच्छा देखो मूर्खित हुए श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी अच्छा मेघनाथ को कहा काम पाकार जित काम विश्राम हारी और भरत जी को राम प्रेम मूर्ति भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं इसका अर्थ यह है कि काम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है लेकिन अंतर यही है कि काम का बाण जिसे लगता है लक्ष्मण जी लंका की भूमि में गिरे और, गिरे और हनुमान जी अयोध्या की भूमि में गिरे काम का बा जिसे लगता है वह गिरता है और प्रेम, प्रेम का बाण जिसे लगता है वह उपासना की भूमि में गिरता है और काम का बाण जिसे लगता है वह खारे समुद्र के बीच में बसी हुई लंका में गिरता है समुद्र जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं है लेकिन प्रेम का बाण जिसे लगता है वो समुद्र किनारे नहीं संसार समुद्र के बीच में नहीं भक्ति रस के किनारे आकर। और एक, एक अद्भुत बात है प्रेम के बाण से जो मूर्छित है उसी के पास ऐसी औषधि है जो काम के बाण से मूर्छित हुए मन को जीवन शक्ति प्रदान करता है श्री हनुमान जी चले इतनी तेज चले, चले, चले, चले, चले मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ले उधर श्री राम जी आश्रम आ रहे हैं कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका अर्थ बहुतों के गले नहीं उतरता कई महापुरुषों ने भिन्न भिन्न ढंग से उन पंक्तियों को बिठाया पर श्री तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया तो भगवान विलाप नहीं कर रहे प्रभु प्रलाप उसमित प्रलाप है। शोक की अवस्था में बिलाप भी होता है और शोक की अति हो जाए तो प्रलाप होता है बिलाप वह जिसमें होश बना रहे प्रलाप, प्रलाप वह जिसमें होश ही न रहे हम क्या कह रहे हैं इसलिए अनर्गल प्रलाप होते हैं भगवान इतने इतने दुखी हैं प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर आए गए वो हनुमान जिम करुणा महावीर रस श्री हनुमान जी महाराज सब ने जय जयकार की राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर लक्ष्मण हरसाई जी की मूर्छा दूर हुई भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया और हनुमान जी ने सुखैन वैद्य को फिर वहीं पहुंचाया जिस तरह लेकर आए थे तो आज इस प्रसंग में हमने यह सुना की काम बाण से मूर्छित हुए मन, मन के, के लिए उसके उद्धार का उपाय, उपाय, उपाय क्या है और यह रहस्य कोई समझ तो लेगा, तो लेगा, लेगा तो विकारों पर विजय पाएगा कभी समर विजय रघुवीर के चरित चरित्र विजय विवेक विभूति मित्र दे भगवान जय श्री राम जय जय Ram हारीहारीयानक बुमारीया मई जनक कुमारी जबत बिहारी दया मई जनक कुमारी अनौठक साईं अंजनी लाल निरख तुम पाणि का जहो कह हार का चरे बुराई धन सिध खाई को मनसुत मेरे हरधारी की दया मई तन कक लागी ते आरती कब दी बाई दखन में सुमन लाल कह दो रे मुख चंद ने प्यार धन सो आनंदारी दया मई तन कक लागी ते बस पाप सरण राज्य भयारी दया मई जनक कुमार हारती भबक बिहारी दया मई जनक बुमारी तू हरती भबत बिहारी दया मई जनक कुमारी या शो भीत कारुण्यामृतसागर प्रिय गण भ्रात्रिर्भावित वंदे विष्णुशिवादिव्यमश भक्ति सिद्धिप्रद बंदौ प्राण प्रिय सुषमशील निधान भरत शत्रुन जन सुखद श्रीलक्ष्मण हनुमान जय श्रिया राम जय जै जय श्रिया राम राम जय जय श्रिया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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल अमंगलहारी द्रवहू सुदसरथ अजिर बिहारी द्रवहू सुदसरथ अजिर बिहारी जय सियाराम जय जय सियाराम जय शिया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 सीता राम जी महाराज की जय एक काफी है ठीक बना ये दे दो पवन राय उ का कांड की फलश्रुति है भगवान श्री राघवेंद्र की इस समर विजय की पावन कथा को जो सुजान जन श्रवण करेंगे उनको भगवान कृपा करके विजय विवेक और विभूति प्रदान करेंगे मुख्य रूप से तीन प्रवल राक्षस मानो तीन विकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रावण कुंभकर्ण और मेघना श्री तुलसीदास जी महाराज यह वर्णन करते हैं विनय पत्रिका मेघनाद काम का स्वरूप है कुंभ करण अहंकार का स्वरूप है और रावण मोह का स्वरूप है मोह दस मोहल भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम काम और अहंकार तो समझ में आते हैं रावण को मोह का स्वरूप कहा तो मोह का क्या अर्थ है यद्यपि किसी के प्रति मन का लगाव हो तो हम उसे मोह कहते हैं मोहित होना कहते हैं लेकिन यहां जो मोह शब्द का अर्थ है वो लगाव के अर्थ में नहीं है अब जैसे सती जी का मोह सती माता का मोह तो वे तो किसी को देखकर मोहित नहीं हो रही मोह का अर्थ है अज्ञान और ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती कहा गया भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू मोह। ज्ञान होने पर मोह की निवृत्ति अच्छा और जहां मानस रोगों का वर्णन है वहां भी मोह सकल व्याधिन कर मूला यही राजा है अज्ञान ही विकारों का राज है अज्ञान के कारण ही अहंकार और अहंकार के कारण ही काम एक वेदांत निष्ठा संपन्न ज्ञानी संत कहा करते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है सब पाप इसके पुत्र हैं यह पाप का भी बाप है अहंकार और अभिमान में अंतर है अभिमान पद का होगा अभिमान प्रतिष्ठा का होगा अभिमान धन का होगा परिजन का होगा पर अहंकार का अर्थ है जब हमारा अहम कोई आकार ग्रहण कर ले तो अहम जो आकार ग्रहण कर लेता है उसी को अहंकार बोलते हैं जैसे जल का कोई आकार नहीं है पर उसे जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है गिलास में जल डालो तो गिलास गोल है लंबा है पानी भी वैसे ही दिखता है गोल दिखता है और लंबा दिखता है अब पानी अपने को गोल और लंबा मान ले यही पानी का अहंकार है जिस पात्र में रखा गया उसका आकार ग्रहण कर ले अहम इसीलिए हमारे बड़ी सुंदर बात कही है कि अहम अगर आकार ग्रहण न करे तो ब्रह्मा है इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि जिसका कोई जिसने कोई आकार नहीं ग्रहण किया जो अपने शुद्ध स्वरूप में है वह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख लेकिन अहंकार ग्रहण करते ही सो माया बस भयो गुसाई। अब हुआ यह कि हमारे उस आहम ने इस शरीर में आकर शरीर का आकार ग्रहण कर लिया देहाकार इसको ज्ञानी जन बोलते हैं देहाध्यास अभ्यास ही नहीं अध्यास अच्छा चलो सरल उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो जाएगी श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि दो तरह के नारियल होते हैं एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल पका हुआ नारियल को बजाओ तो भीतर वाला अलग बोलता है आवाज आती है और कच्चा नारियल कितने बजाओ उसमें भीतर वाला अलग नहीं बोलता अच्छा अगर उसे तोड़ो तो भीतर वाला भी टूटने लगता इसका है इसका अर्थ यह कि कच्चे नारियल अच्छा उसका नाम ही नारियल है जो ऊपर से दिखता है वो नारियल रियल में वो नहीं है, है, है तो नारियल और मैं भी आपसे बताऊं कि हम लोग भी जो ऊपर से देखते हैं ये नारियल रियल रियल ये नहीं है।, है रियल तो इसके भीतर है लेकिन कच्चे नारियल का जो भीतर वाला है वो है अलग तो है पर ऊपर वाले से इतना चिपका हुआ है कि अलग होकर भी वो अलग अनुभव नहीं कर पाता और उसमें पानी भरा है और पानी क्या एक रसरसुख सरित सर ममता त्याग करें और वही नारियल पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है जिसको आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अहंकार चित्तानी ना इसी मंत्र में कहते हैं चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम ज्ञानियों ने जो अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है वो उनकी निष्ठा है और उनका अपना अनुभव है लेकिन अब ये हमको आकार ग्रहण करने की आदत पड़ गई तो हमारे भक्ति निष्ठा के आचार्यों ने महापुरुषों ने हम पर बड़ी कृपा की उन्होंने हमारे हम को जैसे कोई एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहना दे तो जो देहो हम देहो हम कह रहा था अहंकार के कारण वह जब किसी संत की कृपा हो जाए भगवान की कृपा हो जाए तो देहो हम कहने वाला दासो हम कहने लगता है ये आकार बदला ये कपड़ा बदला अब तो बस यही लगता है हम भग, श्री हनुमान जी कहते दासो हम और ज्ञानी नाम अगर गण्यम है तो भी कहते हैं देह दृष्टिया जीव दृष्टिया तो हम हमारी भी वही निष्ठा हम लोगों की देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश आत्म दृष्टि से तो हम रूप आप ही के हैं उक्त तो उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं शंकर अद्वैत अनुयायी हैं। जानकी इस गाथा गाए जुरे जन जीवन ते मन से दासानुदास दास, दास तुलसी के हैं तो ये हमने जो आकार ग्रहण किया ये देहाभिमान ही अहंकार है और वह कुंभ है, है। अजय ये कुंभकर्ण नाम भी बड़ा सार्थक है कुंभ कहते हैं घड़े को कर्ण कहते कान को जिसने अपने घड़े को घड़ा बना रखा हो अच्छा घड़े में जो भरा होता वही हम पीते हैं तो हम अपने को देह कैसे मानने लगे का सुन सुन के बचपन से जो सुना है सुन सुनकर अभ्यास अच्छा सुनने में हम भूल ही गए एक रेल स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी बस चलने की स्थिति थी और चलने लगी तक एक आदमी दो थैले तो तो तो डाली और कूद कर ट्रेन में चढ़ गया लेकिन जब ट्रेन में बैठा तब तो बड़ा उदास हुआ रेलगाड़ी तब तक चल चुकी थी तो किसी ने कहा तुम्हारी रेल छूट रही थी मिल गई उदास क्यों हो अरे बोले उदास ना रहे तो क्या करे क्यों जिन्हें रेल में बैठना था वो तो प्लेटफार्म पर रह गए हमें तो बैठने ही नहीं था। हम तो उन्हें बिठाने आए थे हम उन्हें बिठाने आए थे तो तुम बैठ क्यों गए जब तुम। कहा तुम्ही कहा वाह बहादुर आजा वाह बहादुर वाह बहादुर तो और सुनने में हमें याद ही नहीं रही कि हम प्लेटफार्म पर रहने वाले हैं कि ट्रेन में बैठने वाले हैं वह वा इसी तरह हमने भी बचपन से जो सुना सुनते सुनते हमें ये याद ही नहीं रहती कि हम शरीर हैं कि हम शरीर में रहने वाले हैं ये अहंकार है और जैसे ही अहमता जागती है मैं जागता है, है ना तो मैं के साथ ही कोई ना कोई कामना जन्म लेती मैं हूं तो मैं ये चाहता हूं जय जो माना है वही अपने को पुरुष मानेगा तो पुरुष से विपरीत जो है वही चाहेगा अपने को महिला मानेगा तो महिला से विपरीत है वो चाहेगा ये सारी कामनाएं अहंकार से और अहंकार अज्ञान से तो रावण है अज्ञान कुंभकर्ण है अहंकार और मेघनाद है काम अब काम को नष्ट करने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज गए और लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए देखो हार कर भी आनंदित हार अच्छी एक बात है किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज तो आप मेघनाथ से हार गए मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी बोले यह सौभाग्य का दिन है क्यों क्यों इसलिए सौभाग्य का दिन है रोज में जीत कर आता था भगवान के चरणों में सिर रखता था तो भगवान श्री राम जी मेरे माथे पर हाथ लगते थे जब मैं जीतता था तो भगवान का हाथ माथे पर आता था और जिस दिन हार गया उस दिन भगवान की गोद मिल गई तो हार मेरे लिए अच्छा राम जी ने भी कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे हृदय में घाव बड़ा गहरा है दर्द बहुत हुआ होगा लक्ष्मण जी ने कहा कि हां प्रभु घाव तो गहरा है पर दर्द मुझे नहीं हुआ क्यों अगर दर्द होता तो क्या मैं आपकी गोद में सोता रहता जिसे दर्द होता वह सोता है फिर का जिसे घाव था वह सो रहा था और इस घाव का जिसे दर्द था वह रो रहा था घाव और मेरे पीर रघुवीर उल्लेख है घाव मेरे हृदय में है और, पीड, और पीड़ पीड़ा श्री राम जी के हृदय में और सचमुच भक्त, भक्त के दुख का दुख दुख दर्द भगवान को होता है अजय श्री राम जी ने एक बात और कही कि लक्ष्मण हमने सुना है कि मेघनाद वो बाण तुम्हें तो नहीं मार रहा था वह तो विभीषण जी को लक्ष्य बनाकर बाण चला रहा था और ये मानस में नहीं पर गीता हाँ प्रभु यही हुआ विभीषण जी को लक्ष्य करके वेगनाथ ने बाण चलाया हाँ तो मैंने विभीषण जी को पीछे कर लिया मैं आगे हो गया श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही क्या विभीषण जी से तो तुम्हारी मित्रता है नहीं अच्छा मित्रता की बात जाने दो तुम्हारे विचार तक नहीं मिलते विभीषण जी कहते हैं विनय करिए सागर सन जाय तो लक्ष्मण तुम बोलते हो सोखिए सिंधु करिए मन रोसा और जिससे विचार ही ना मिलते हो और विभीषण की सलाह अगर मैं मानने की सोचूं भी तो प्रकारांतर से मुझको भी कादर कह दिया जाता है आलसी कह दिया जाता है कादर मन का एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा तो जिनसे तुम्हारे विचार ही नहीं मिलते उनसे तुम्हारा प्रेम हो ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता और मित्रता ही नहीं और जब मित्रता नहीं कोई संबंध ही नहीं तो विभीषण जी के लिए प्राण देने के लिए कैसे तत्पर विभीषण जी को बचाने तक की बात तो समझ में आती है पर उनके लिए अपने प्राण दे देना कि जी बचें मैं बचूं चाहे ना बचूं ये इतना बड़ा जो आपने क्रांतिकारी कदम उठाया क्यों लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया बड़ा सुंदर है बहुत सुंदर है धन्य है श्री लक्ष्मण लाल लाल लखन हित तो हो धन बल्लभ उर्मिला के सुलभ सने बस इसी में श्री तुलसीदास जी के चतुर चातक राम श्याम धन के श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे विभीषण जी से कोई लेना देना नहीं फिर जैसे ही मेघनाद ने विभीषण की ओर सरसंधान किया तो मुझे एक बात याद आ गई कौन सी का जब विभीषण जी आपकी शरण में आए तो सबने विरोध किया लेकिन आपने एक ही बात कही कि जो सभीत आवा सरनाई तो रखियो ता प्राण की नाई आपने कहा था कि विभीषण अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं तो मैं उन्हें अपने प्राण की तरह रखूंगा यह बात मुझे बराबर याद आई उस क्षण तो तुरंत याद आई कि विभीषण जी को राम जी ने अपना प्राण कहा है, है। प्राण की नहीं तो जैसे ही मेघनाद ने विभीषण जी की ओर सरसंधान किया तो मुझे यह नहीं लगा कि बाण विभीषण जी को लग रहा मुझे यह लगा कि यह बाण तो राम जी के प्राण पर लग रहा है और राम जी के प्राण पर बाण लगे यह मैं कैसे देख लेता राम जी के नेत्र सजल हो गए हृदय से लगा लिया लक्ष्मण जी को एक और अद्भुत बात है गिरते हुए को दो ही उठाते हैं हेतु रहते जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक असुरारी पतित पावन या तो भगवान है या भगवत भक्त संत है पति का नाम पावन हो वैष्णव भगवान पतित पावन है मैं हरि पतित पावन सुने इसीलिए तो श्री नाभा जी महाराज कहते भजवे को दोई सुगर कै हरि कै हरिदास गिरे श्री जटायु जी और संपाति जी जटायु जी के पंख कटे और संपाति के पंख जले तो सूर्य को पाने के लिए जा रहे थे और जैसे ही नीचे गिरे तो दोनों को गोद में उठा लिया और गिरते हुए को गोद में उठाने वाले संत या भगवान संपाति को संत ने अपनी गोद में उठा लिया और जटायु जी को भगवंत ने अपनी गोद में उठा लिया किसी ने कहा कि धन्य कौन धन्य कौन किसी ने कहा कि धन्य है जटायु जी जिसे भगवान की गोद मिली दूसरे बोले धन्य है संपाति जिन्हें संत की गोद मिली राम थे अधिक राम कर दासा पर जब लक्ष्मण जी से यह प्रसंग बाद में सुनाकर प्रश्न पूछा गया कि आप बतावें बड़भागी कौन जटायु जी की संपाती जी श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले न बड़भागी जटायु जी हैं न संपाती फिर संपाती को संत की गोद मिली लेकिन भगवंत की गोद नहीं मिली और जटायु जी को भगवंत की गोद मिली लेकिन संत की गोद नहीं मिली तो ये दोनों ही बड़भागी नहीं है अच्छा दोनों नहीं है बड़भागी तो फिर बड़भागी कौन है लक्ष्मण जी बोले बड़भागी तो मैं हूँ और किस दिन आपने इस बड़भागी होने का अनुभव किया कि जिस दिन मैं मूर्छित हुआ तो बड़भागी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे पहले हनुमान जी ने गोद में उठाया फिर राम जी की गोद में डाल दिया तो मुझे संत की गोद भी मिली और भगवंत की गोद भी मिली इसलिए मेरे जैसा कोई बड़ भागी नहीं लक्ष्मान लक्ष्मण बड़ भागी बड़ भागी लक्ष्मण आन लक्ष्मण आ धन लक्ष्मण बड़ भा आह uh -huh. uh -huh. uh -huh. अब एक भिन्न दृष्टि से इस प्रसंग पर विचार करें लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। मानस में बार बार यह बात कही गई है भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर जनु है उपमा है लक्ष्मण जी ऐसे लगते हैं जैसे वैराग्य साक्षात वैराग्य हैं अच्छा वैराग्य अच्छा क्यों का अगर देखा जाए तो जीव के जीवन में दो प्रबल बंधन हैं अहमता और ममता देह में अहमता का भाव और गेह में ममता का भाव पर श्री लक्ष्मण जी इन दोनों बंधनों से मुक्त है ना अहमता है ना ममता है किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि इन दोनों प्रबल विकारों से मुक्त होकर आप कैसे वैराग्यवान हुए लक्ष्मण जी ने कहा सरल उपाय है क्या अहमता ममता ये दो है ना भगवान के चरण भी दो हैं। और भगवान के नाम के अक्षर भी दो हैं और हाथ भी दो हैं तो क्या हुआ लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो दोनों हाथ जोड़ लिए चरणों में सिर झुका दिया और फिर राम जी की ओर देखा तो राम विलोक बंध कर जोरे देह गे सब संतरण तोरे चरण दो तो। और देह सब सन देह में आमता नहीं गेह में ममता नहीं और तृणवत अच्छा त्रन देखो तृण को कोई छोड़ दे तो लगता नहीं है कि हमने छोड़ दिया श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन की नरियाई त्यागन ग्रहण उपेक्षणीय आटक तृण की नाई तृण जिसकी ना अपेक्षा ना उपेक्षा ना लगाओ ना अलगाओ और जो लगाओ अलगाओ कुछ ना हो जिसमें उसी को उदासीन बोलते हैं न काहु से दोस्ती न काह से बैर। त्याग किया जाता है वैराग्य हो जाता है त्याग तो एक क्रिया है वैराग्य एक भाव दशा है शरी... संसार और संसार के प्राणी पदार्थों से तन के सहित अलग हो जाना तन को लेकर अलग हो जाना ये त्याग है और संसार और संसार के प्राणी पदार्थ से असंग हो जाना मन से यह वैराग्य है तन अलग होता है मन असंग होता है मन की असंगता का नाम वैराग्य है और तन का अलग हो जाना त्याग है लक्ष्मण जी मैं वैराग्य है किसी से न राग न किसी से भी द्वेशग है वैराग्य अच्छा अब अद्भुत बात है यहां राग ही नहीं है वही काम पर विजय पा सकता है तो वैराग्य को भेजा लेकिन एक अद्भुत बात है यहां आज एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलता है जब हम लोग सत्संग दृष्टि से आध्यात्मिक ढंग से विचार करते हैं तो लक्ष्मण जी मेघनाद को मार नहीं सके बल्कि, बल्कि मेघनाद नहीं लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया पर कथा बड़ा विचित्र संकेत करती है तो क्या मेघनाद को कोई और मारेगा नहीं लक्ष्मण जी के द्वारा लेकिन भगवान ने एक काम किया क्या मैं लक्ष्मण जी से कहा कि आप विश्राम करो और उसके बीच में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कुंभकरण पहले आ गया और कुंभकरण का वध भगवान ने किया उसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया श्री तुलसीदास जी इतना अद्भुत संकेत करते हैं वैराग्य के द्वारा काम को मिटाने की चेष्टा जब जब की जाएगी तो काम वैराग्य को मूर्छित कर देगा मिटेगा कब काम और इसका अर्थ है कि कुंभकर्ण अहंकार अहंकार माने देहाभिमान और राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर संकेत बड़ा सुंदर है कि जब तक पहले क्या होना चाहिए कि जब तक ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नहीं मिटेगा तब तक वैरागी के द्वारा काम को नहीं मिटाया जा सकता पहले देहाभिमान मरे अहंकार मरे ये मैं तो मरे जिसको लेकर सारा झंझट है और श्री तुलसीदास जी तो यही कहते मैं और मोर तोरते माया अच्छा अब एक मैं और मोर तोरते माया तै माया और दूसरी ओर का सो तू तो हे ता हे नहीं भेदा तत्वी तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है अब दोनों बातें कही गई इसका एक बड़ा सुंदर संकेत है देखो सपना हम सब लोग देखते हैं किसी को कम देखते हैं किसी को ज्यादा देखते हैं आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिस सपने में उसने अपने को न देखा होगा कई लोग कहते महाराज आज हमने ऐसा सपना देखा हम उड़े उड़े फिरते रहे हम सपने में वहां गए फिर हमारी रेल छूट गई फिर तांगा में बैठे फिर ऐसे हुआ फिर वहां गए अच्छा अगर उड़े उड़े फिर सब जगह जाते रहे तो पड़े कौन थे इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी दो मैं हो गए एक स्वप्न देखने वाला मैं और एक सपने में दिखने वाला मैं तो स्वप्न अगर मिथ्या है तो स्वप्न में दिखने वाला मैं भी मिथ्या है तो दो मैं हैं तो जो स्वप्न पुरुष मैं के रूप में है वो माया है और जो देखने वाला मैं है वह ब्रह्म सत्ता है यही तो यहां मैं मिटे अहम और ये बिना जागे नहीं बिनु जागे न दूर दुख होई जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख होई सपने नपका घटे विकल फिरे बाज अग लागे सतकोट करे नहीं सुध हो बिनु जागे और ये मैं जो स्वप्न पुरुष की तरह मिथ्या है ये सब जग को रही नचाय हरी माया जादू जादूगरनी सब जग को रही नचाए हरी माया जादू जादूगर नी को, को पार न पावे ये सब को नाच नचावे को को पार न पावे या सदको नाच नचावे दुख में सुख को दर्शाए हरी माया तो ए हरी माया जादूगरनी सब जग को नहीं नचाए हरी माया जादूगरनी सब जग को नहीं नचाए हरी माया जादूगर बस में चरा चरनाचे कोई कृपा पात्र जन पाचे अच बस में चरा चरनाचे कोई कृपा पात्र जन यही सतगुरु ने बचाए हरि माया जादू सतगुरू ने बचा जब को नहीं नचाए, नचाए हरी माया जाू गनी जब, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूजे जब पंथ न खो पक्ष को कौन उपाय हरी माया जादूकरणी पक्ष में को कौन बताए हरी माया करनी सब को नचाए नचाय हरी माया जादूकरणी सज को रही नचाय हरी माया जादू तो सदगुरु ने एक ही उपाय बताया जो राम राम मुख बोले सोया सोनि भय डोले जो राम राम मुख बोले ल बताए हरि माया जादू गरनी सदगुरु गायल बताए हरि माया जादू जादूगर नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को नहीं और कछु बस मेरो राज चरण को जे हो गुरु फिर पाप बलि बल जाए हरि माया जय हो गुरु फिर पाप बलि बली जाए हरि माया जाड़ू भरणी सफल नहीं हो सका और मूर्छित लक्ष्मण जी फिर से जागृत हो गए रघुपति भगत सजीवन मूरी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करके जे जन भय अचेत चाख विषय विष बावरे तिनकह जीवन देत भगत सुधा संजीवनी रावण ने बार बार अपना सिर धुना क्या करे कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया यह तो अच्छी बात है श्रीलंका में कुंभकर्ण कम से कम सोता तो था हमारा अहंकार ऐसा कुंभकर्ण है कि सोता ही नहीं देखो यहाँ अहंकार कहा गया, गया। और कुंभकर्ण अहंकार जगाता कौन है अहंकार जगाती है प्रशंसा और प्रशंसा सुनी जाती है कान से जो अपने कर्णों को कुंभ बनाकर कहते रावण ने जब व्यवस्था की तो कुंभकर्ण घड़ों मदिरा पी गया इसका अर्थ है अपने कान को घड़ा बनाकर जो प्रशंसा की मदिरा पीता है तो शराब भीतर जाते ही होश में नहीं रहने देती इसी तरह प्रशंसा की मदिरा आदमी कान से पीता है उसे पीने के बाद फिर उसे होश नहीं रहता अहंकार जाग जाता है रावण ने जगाया बड़ी मुश्किल से ये जागा लेकिन जैसे ही जागा तो सुमति कुमति ओर और कुंभकर्ण ने कहा क्या बात है तुम चिंतित आज दशानन क्यों तुम चिंतित आज दशानन क्यों रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी कुंभकर्ण बोला हरण कर लिया श्री सीता जी का अधिकार किया तुमने उन पर उनके मन को जीत पाए लगती ही नहीं वह और हमारे उनका मन तो श्री राम मुखचंद्र का चकोर है राम, तुम तो मायावी हो हरण करते समय महात्मा बन गए नकली तो राम जी का भी नकली रूप बना लो तब राघव हीन बने तुम क्यों रावण बोला इसमें हमको भय भैरव भारी जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी पर नारे मैंने जब राम जी का रूप बनाने की चेष्टा में ध्यान करना शुरू किया तो मन बदल गया रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने कहा यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं राम जी जगत पिता हैं, श्री जानकी जी जगत जननी हैं, जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण तूने जगदम्बा कारण किया है आह बंद की न खुटाई और अगर मुझे जगाना था तो पहले ही क्यों नहीं जगाया इतना विरोध किया रावण को एक तरह से डांट दिया कुंभकर्ण ने रावण भी पूछ सकता है कि अगर आपको समझा पहले क्यों नहीं समझाया कुंभकर्ण बोला नारद जी हम समझा के गए थे मैं तुम्हें समझा इसके पहले हमको ही नींद आ गई हम सो गए रावण बोला तो जो हो गया सो हो गया कुंभकर्ण बोला बोला राम जी के रूप और गुणों का स्मरण किया मगन हो गया राम रूप गुण सुमिलत मगन भय मगन, मगन किसी ने रावण से कहा कि तुम्हारा काम तो बिगड़ गया और राम जी का भक्त है रावण बोला इतने भक्त तो हम भी हैं रावण जानता है कि हमारी खल खलवृत्ति है और खलहू करहीं भल पाए सुसंग न मलि स्वभाव अभंग किसी ने कहा ये तुम्हारा साथ देंगे रावण बोला हमारा भाई हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते तो इन्हें कैसे मिलाओगे का तरीका है मारीच को भी मिलाया था इसलिए मारीच को भी खलका है खल बद तुरत फिरे रघुवीरा क्योंकि खलव करें भल पाए सुसंगो सुसंग न मलि स्वभाव अभंग कपट न छोड़े सुकृत न छाणे सुकृति कपट न कपटी नीच और मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच गिधराज रावण के हाथ से राम जी के बाहर से मृत्यु मिली पर, पर मरते मरते काम किया रावण कही लक्ष्मण कर प्रथम पाछे सुमिर से मन मोह रामा अच्छा एक बात और मैं आपसे कहू कभी कभी ऐसा लगता है यहां सब महापुरुष विराजमान है रावण ने राम जी का पक्ष लेने पर सबका विरोध किया केवल विभीषण जी का नहीं विभीषण जी जाने में देर भी करते तो तात रावण क्यों सठ मिल जाओ उतनी नहीं कहो नीति रावण की सोच है अरे तो हमारे भाई जरूर हो लेकिन खल नहीं हो सठ और सठ सुधरई सत्संगति पाई पारस्परिक परस कुछ तो सुहाई अरे तुम सठ हो तुम्हें तो सुधर जाना चाहिए हनुमान जी मिले तो भी तुम यहाँ पढ़े हो जाओ तुम यहाँ से और मानो रावण का भाव यह है कि लक्ष्य तो हमारा भी वही है लेकिन हमारा तुम्हारा रास्ता एक नहीं है तुम्हारा रास्ता शरण का है सत्संग का है और हमारा रास्ता तो रण का है मरण का है और तरने का है यह हमारा देखो थोड़ी सी देर भी थोड़ी सी देर भी मन कहीं ठहरता नहीं साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की श्री बिंदु जी महाराज की है रचना कि थोड़ी सी देर भी मन तो ठहरता नहीं साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की करूं मठ मंदिर बनाऊं दिव्य इतनी भला कहा है हस्ती मजदूर की तो कोई उपाय है हा बिंदु कभी एक ही है सुखद उपाय मिला शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की करूंगा कसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की आ आग... रावण कहता हमारा यह मार्ग नहीं है हो ये भजन ताम से। तो मैं जाई हट करी हजा मारिच को अपने में मिलाया रावण ने पर किस तरह मिलाया कैसे मिलाया कृपाण दिखाकर भाई देखकर तो किसी ने कहा कि कुमारी को तो आपने कृपाण दिखाई और कुंभकर्ण को कैसे मिलाओगे अपने में कुंभकर्ण भी तो श्री राम जी का पक्ष ले रहा है अच्छा देखो एक बात आप विचार करके देख एक होती है भावुकता और एक होती है भक्ति भक्त होना अलग बात है भावुक होना अलग बात है भाव स्थायी होता है भावुकता थोड़ी देर के लिए हो मगन दो हुए श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके दो मगन हुए कौन का एक और तो श्री भरत जी और एक और कुमकरण, राम विरह सागर भरत मगन मन होत, लेकिन भरत जी जब मगन होते हैं तो कितनी देर के लिए आ भरत सुभा ताई सदा एक रस वरन न जाई और मगन कुमकरण भी हुआ पर कितनी देर राम रूप गुण सुमृत तो मगन भय क्षण एक ये भावुक है और भरत जी भक्त भावुकता बुरी नहीं है लेकिन भावुकता में और भक्ति में यह भेद तो है ही रावण ने कहा कि पहले से कर लेने दो पूजा भगवान का चिंतन कर लेने दो कितनी देर करता है मगन भय क्षण एक रावण ने कहा कि अपने से कमजोर हो तो मैं डांट डबट के अपने में मिला लेता हूँ और अपने से ताकतवर हो तो खिला पिला के मिला लेता हूँ और रावण ने खिलाया पिलाया रावण मांग उठी घट मगरु महेश खाये करी मदिरा पा महेश करे मदरा पा महेश करे मदरा पा हाथ सम मैं सिखाए सिखाए आप तो बदल गया गर्जना करने लगा चिंता मत कर मेरे हृदय से लग जा भाई दोबारा शायद ना भी मिले रावण बड़ा खुश हुआ तो आप राम जी का विरोध करने जा रहे हैं हाँ तो सेना ले जाओ कुंभकर्ण रंगा चला अकेल सैन नहीं संगा अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है कि कुंभकर्ण अकेला जाता है सेना साथ में नहीं है चला अकेल सैन नहीं संगा और इतने बड़े वानरों को मिटाने के लिए अकेला कुंभकर्ण इतनी विशाल वानर वाह को मिटाने के लिए अकेला कुंभकर्ण संकेत क्या है इस कथा के द्वारा यह कि ये वानर हैं सुर देवता जो वानर रूप में आए और देवता है सदगुण सु, सदगुण सुरगण और कुंभकर्ण है अहंकार चाहे जितने बड़े गुणों की राशि गुण समूह हो इन सब गुणों को नष्ट करने के लिए एक अहंकार काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं अहंकार ही सब गुणों को नष्ट कर दे चला अकेल सेन नहीं संगा अजद अहंकार तो से बचने का उपाय क्या है? बहुत चेष्टा करो कितनी भी चेष्टा करो इससे नहीं बच पाते खता सुग्रीव सुग्रीव जी को तो बगल में दबा लिया लोग कहते कि तुम्हारे जैसे तुम्हारी तो बगल में दबे बगल में चला सुग्रीव जी ने जो उपाय किया बस वही उपाय हम सीख लें तो अहंकार से बच जाएंगे क्या सुग्रीव जी बिल्कुल मरे की तरह हो गए कुछ किया नहीं है? और जो उसने देखा कि तो ही नहीं तो निबुक गए मृतक प्रती अगर जीते जी कोई मर सके तो अहंकार से सहज मुक्ति मिल जाएगी मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा एक राजा किसी महात्मा के पास गए कि महाराज नंबर एक का सौभाग्य हमें बताओ नंबर उम्र दो का सबको बताओ क्योंकि मैं राजा हूं महात्मा हंसकर बोले देर कर दी राजा साहब आने में नंबर एक का सौभाग्य तो निकल गया नंबर दो का बचा है राजा बोला नंबर एक का निकला क्या नंबर एक का सौभाग्य तो यह था कि तुम पैदा ही न हुए होते नंबर एक का सौभाग्य नंबर दो का क्या बोले जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ अब झटपट ज्ञान कबीर का झटपट लिखा न जाए जो या को झटपट लिखे तो सब खटपट मिट जाए अहंकार पैदा हो जाए ये दुर्भाग्य है और अहंकार जितनी जल्दी समाप्त हो जाए वही सौभाग्य है इसलिए आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है मुर्दा नहीं डूबता मुर्दा तो तैरता हुआ चला जाता और हमारे बाबा ने तो प्रमाण ही दे दिया उस मुर्दे का सहारा कोई ले ले तो पार कर देता है जमुना जी पार कर ली श्री तुलसीदास जी महाराज ने मुर्दे और इसका अर्थ यह है कि नदी में जिंदा डूबता है मुर्दा नहीं डूबता इसी तरह संसार सरिता में भाव सरिता में जिसका अहंकार जिंदा है वही डूबता है और जिसका अहंकार मर गया वह तो पार हो जाता है औरों को भी पार अहंकार से वही बस एक बार क्या हुआ एक आदमी था बड़ा अच्छा मूर्तिकार इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता इतनी सुंदर मूर्तियां कि वो असली आदमी के बगल में मूर्ति रख दे तो पता ना लगे कि असली कौन किसी ज्योति ने कहा कि तुम्हारी मौत आने वाली है वो बोला इतनों को धोखा दिया मौत को भी धोखा दूंगा अपनी नौ दस मूर्तियां बनाई थी दस मूर्तियां और किसी ने कहा मौत आने वाली है बोला मैं तैयार हूं यमदूत आए उसको भनक लग गई दस मूर्तियों के बीच में ग्यारहवा खुद खड़ा हो गया अब यमदूत बड़े परेशान यहां तो ग्यारह खड़े हैं अब बिल्कुल एक जैसे लगे शायद इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी होगी यमदूत खाली हाथ लौटे यमराज ने कहा क्या हुआ बोले वहां तो ग्यारह खड़े मुस्कुराए यमराज कान में कुछ मंत्र गुनगुनाए इस मंत्र का प्रयोग करना असली पकड़ में आ जाएगा यमदूत फिर लौट कर आए अब जितनी मूर्तियां थी उनको देखकर बोले मूर्तियां तो ठीक ही बनी है कोई बहुत अच्छी तो बनी नहीं दूसरा बोला क्या ठीक बनी किसी पागल ने बनाई उसको इतनी भी अकल नहीं आंख कैसी बननी चाहिए नाक कैसी बननी चाहिए और देखो चेहरा बिगाड़ के रख दिया और अब जो निंदा शुरू की तो वो भूल ही गया कि मैं मूर्ति बना हूँ बनाने वाला उसमें वो बनाने वाले का अभिमान पैदा हुआ कि हमारी कृति को कोई ऐसे कह रहा है अब उसकी सांस फूली अब यमदूत बोले बिल्कुल पागल रहा होगा जिसने ये बनाया मूर्ख रहा होगा और जो मूर्ख पागल और दो चार बार ऐसे ही कहा तो अचानक उत्तेजित होते बोला बड़े आए गलती निकालने वाले एक बना के दिखाओ तो पता लगे यमदूत बोले पकड़ दो बस यही है अच्छा देखो अगर अहंकार न जागता तो यमदूत भी उसे नहीं पकड़ सकते पर अहंकार जग गया है असल में अहंकार ना हो तो मौत भी नहीं पकड़ सकते अच्छा एक आदमी बेच रहा था घड़ा कितने का दिया घड़ा का दो रुपए का? का एक रुपए का दे दो तो कहा कि चवन्नी कम नहीं करूंगा तो खरीदने वाले ने कहा तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है तो बेचने वाला बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है अब घड़ा है तो मिट्टी लेकिन मिट्टी ने घड़े का आकार ग्रहण करके अब मिट्टी में यह अहंकार हो जाए कि मैं घड़ा हूं तो जब तक वो अपने को घड़ा मानती रहेगी मिट्टी तब तक उसका गला रस्सी से बंधता रहेगा और जिस दिन घड़ा ये समझ लेगा कि मैं मिट्टी हूं घड़ा फूट जाए मिट्टी को कौन रस्सी बांध सकती है तो ये अज्ञान का अहंकार का घड़ा फूट जाए तब तो स्वामी राम तीर्थ भी कहते मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी सारी समस्या तो अहंकार की है संस मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान इससे तो मरकर ही बचा जा सकता है निमुक गए उ मृतक प्रतीति अच्छा अब इस अभिमान से बचा कैसे जाए देहाभिमान से अहंकार से बचा कैसे जाए श्री तुलसीदास जी महाराज एक ही उपाय बताते हैं और वह है भगवान की शरणा करती बस यह खल खाए काल खा की तब लौटे कृपा बारी धर राम खरा naam hai naam kripa ba गरारी नाम, गरारी नाम आ करी राम करी नाम राम भगवान की शरण आ गया हे प्रभु हम आपकी शरण में अजय भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं शक्रदे प्रा एक बार कोई कहे ने अपनी सेना को पीछे किया पर वचनों में करुणा थी बिंदु आंखों के हिल। हिला दे दिल क्यों न दीना नाथ का दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी स करुण वचन सुने भगवाना चले सुधारी सरासन ब आगे और भगवान ने भुजाएं काट दी और इसका अर्थ है कि अहंकार जिस साधन से कुछ करता है वह साधनी समाप्त कर दिए अच्छा लेकिन यह जो घटना घट गट रही है भगवान ने कुंभकरण का बध किया लेकिन कुंभकरण का तेज प्रभु में समा गया यह अद्भुत बात है भगवान में लीन लीलू असल में यह लीला है भगवान कुंभकर्ण ने जो बात कही थी वह भी बहुत विचारणीय है युद्ध में आने के पहले मरने के पहले जब आ रहा था राम जी से युद्ध करने तो विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं तो राम जी की शरण में आ गया तो कुंभकर्ण बोला धन्य धन्यते धन्य विभीषण विभीषण तू धन्य है धन्य है धन्य है भय उत निश्चर कुल भूषण है राक्षस कुल में भूषण है धन्य विभीषण जी ने कहा कि भैया आप धन्य धन्य कह रहे और रावण ने तो लात मार के निकाल दिया तात लात रावण मोहि मारा परमहित मंत्र कुंभकर्ण ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है कुंभकर्ण ने कहा सुन सुत रावण का दोष नहीं है भयो, काल बस रावण ये काल ऐसा प्रबल है अच्छा आप रामचरितमानस में सभी प्रसंग पढ़ते हैं सुनते हैं पर एक प्रसंग ऐसा अद्भुत है कि जब जब पाठ पाठक्रम में आता है तो ऐसे लगता है कि उतनी देर के लिए हम लोग श्री राम कथा से दूर होगा वह प्रताप भानुप्रस जैसे शहर के बाईपास से बहुत दूर से निकले हों किसी शहर मैं बहुत समय तक सोचता था कि श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग की प्रस्तुति किस अर्थ में करना चाहते केवल एक अर्थ हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति है यद्यपि मानस में का सपनों नहीं देखे पर दोषा पर एक सज्जन से ऐसी चर्चा हो रही थी कि दूसरे के दोस्त स्वप्न में भी नहीं देखने चाहिए तो क्या बोले कहने लगे सपने में तो हम भी नहीं देखते जब जगते हैं तब देखते हैं अरे हमने कहा भाई उसमें स्वप्न में भी ना देखें जागृति के अर्थ उसका वो है अजब फिर कभी कभी उदात चरित्रों के प्रति भी दोष दृष्टि हो जाती है माता कैके सती माता लोग तो महाराज श्री दशरथ जी के बारे में भी कुछ कुछ कहना तुलसीदास जी को यह बात सुधारनी थी इसलिए आप देखें प्रताप भानु प्रसंग पूरा का पूरा मुख्य रूप से ये भरद्वाजी और याग्वल्क जी के बीच में चर्चित हुआ वहां विधि की प्रधानता है काल की प्रधानता है भवितव्यता की प्रधानता समय की प्रधानता है राजा प्रताप भान इतना बड़ा विवेकी राजा और वाराह के पीछे चला जाए और लौटे नहीं और कपटी मुनि के चक्कर में पड़ जाए तो सिदाजी एक ही बात कहते हैं तुलसी जैसी तैसे ही मिले सहाय आप न आवे तहां ले जाए ये भवितव्यता है अच्छा और वो कपटी मुनि ने प्रताप भानु के नष्ट करने की पूरी विधि तैयार कर ली और राजा, राजा समझ नहीं सका तो सिदा जी बोले फिर वही उत्तर है जय विपुछ सोई रचन उपाऊ भावी वसन ज्ञान कछुरा और अंत में जब समापन हुआ ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे आकाशवाणी हुई भयो रसोई भूसुर मासु शब्द जुठे मान विश्वास श्राप दे दिया फिर आकाशवाणी हुई विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया गया राजा ने भीतर जाकर देखा न भोज बनाने वाला न भोजन की सामग्री सब प्रसंग मही सुर सुनाई त्रसित कर अवनी अकुलाई कि मेरा दोष क्या है ब्राह्मणों ने कहा भूपति भावी मिटई नहीं जदप न दूषण तो तो जहां जहां में दोष दिखाई पड़े इन महनीय चरित्रों में वहां भवितव्यता का सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए अब अयोध्या में महाराज दशरथ आए कोप भवन में महाराज दशरथ को भवन में आए और माता कैके के, के, के पास गए तो वहां शब्द क्या लिखा तुलसी नृपति भवितव्यता वहां भी भवितव्य था कुमत कस भावी फटे मोटे पुराने वस्त्र पहन लिए, लिएत सूच जन भावी सो भावी बसनानी बस नानी अचाल अंत पचता और अंत में इतनी बड़ी दुर्घटना श्री अवध में हुई और जब श्री वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा सुनो भरत भावी प्रबल कही प्रबलना भावी को, को कोई मिटा नहीं सकता कोई नहीं मिटा सकता देव नाग ना मुनि को ना न हार पर देव ना मिटा सके महादेव मिटा भावी सके भावी मेट सके त्रिपुरारी तो श्री भरत जी ने प्रार्थना की शंकर जी केली की प्रार्थना महाराज दशरथ ने भी की पर क्यों नहीं मिटाई इन्होंने भावी शंकर जी से कहा कि आपने श्री राम जी के घर में आई हुई भावी क्यों नहीं मिटाई शंकर जी बोले हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते सती जी को इतना समझाया पर भावी बस न ज्ञान और आवा तो आप भावी मिटा नहीं पाते शिव जी ने कहा कि भावी दो तरह की होती है प्रारब्ध जन्य भावी दुर्भाग्य से कोई कष्ट जीवन में आवे शंकर जी उसे मिटा सकते हैं। विधि के लिखे को मिटा सकते हैं। विधाता ने जो रचा है उसे शंकर जी मिटा सकते हैं लेकिन एक दूसरी भी भावी है कौन हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत सम्भ सुझाना ये फिर वही बात हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभु सुजाना और समर विजय रघुवीर के चरित जैसे सुजान ये इच्छा है और नहीं तो आप बताओ प्रताप भानु से ऐसी क्या गलती हो गई कि रावण बना दिया गया एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया रावण तो हमने कहा से परेशानी बोले परेशानी की तो बात ही इतना योग की व्यक्ति और रावण बना हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता कि चाहे जिसको बना दिया जाता है आज भी राम लीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता तो ना हो मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया उसे शहर में ले गए बने कौन कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था बुद्धू मोटा था जब गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है पर अपने अभिनय की कला को छिपा के रखता आप तो पीछे पड़ जाना वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था बहुत सरल आदमी रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं भैया तुम रावण बन जाओ बोला हमें कुछ नहीं आता बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते है आप अपनी कला अब वो बहुत मना करे बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। बुद्धू ही कैसा जो मान ना जाए बोले अच्छा कहना क्या बोले कुछ नहीं कहना आप तो योग्य हो आप इतने ही कहना है कि मैं दसानन हूं मैं लंकापति पति हूँ बस बुद्धू मान गए यही लोग मिठाई खरीदने मैं लंकापति हूं मैं दसानन हूँ क्या हो गया इस बुद्धू को रात्रि को जब स्टेज पे मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू तो उसका शरीर तो ऐसा लगे सचमुच बड़ा पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे विनोदी स्वभाव उनको पता था सुनो और कोई पाठ तो दिया नहीं अंगद जी जैसे ही सामने आए, तो और तो कुछ कहा नहीं यही कहा कि बता बता तेरा क्या नाम? मूर्ख दे बेगी का है तिहारो नाम पूछो चाहत अंगद श्री राम को सहाय हो सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल के मैं लंकापति हूँ मैं दसानंद हूं जाको भय माने राजेश देश देशन के सोई दस दसशीस नहीं करत बढ़ाई हो तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बेन नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था तो कग नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी मारो मत रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे यही आज आप विचार करो जब आज की राम नीना जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए ये भगवान की इच्छा है जय विजय उन्हीं के पार्षद है यही तो रावण कुंभकर्ण है तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं तो ये काल की बात और इसीलिए प्रताप भानु प्रतंग और समय पाए सोई राजा और वो। आपन अति असमय अनुमानी फिर समय फिर आते ही कल समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयो काल भयकाल अच्छा एक बात और किसी ने कहा कि भगवान ने मारी को देव दुर्लभ गति दे दी मुनि दुर्लभ गति मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना तो मारीच कोई, कोई भक्त है मारीच कोई संत है जो चलो माने लो को अपने में लीन कर लिया रावण को भी अपने में ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं एक और तो मारते हैं एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं ऊंचाई देते हैं क्यों अरे इसका सीधा सा है आज भी कोई श्री राम लीला में खल नायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो से बाण ही मारा जाता है पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं ऐसा थोड़ी कि मंच पर उसे मारे फिर पकड़ के पुलिस में बंद कराए किए तो अभिनय का अभिनय का तो उपहार इनाम मिलता है पुरस्कार मिलता है तो राम जी भी खुश हो जाते हैं वाह हमारी क्या अभिनय किया है कुंभकर्ण कमाल कर दिया तुमने, और तुम्हारे कमाल के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में मैं लेने आया हूं अजय कहा आ गया भगवान